उवाच कालोकक्षय प्रवृदो लोकान सहर्तमृत्ते न भ्ये स्थिता प्रत्यनीकु योधा काल लोकक्षय क्षय कौती लोकक्षय प्रवृदो वृद्धि गवृद्ध तत् लोकान सहर्त संहर्म इह अस्ले प्रवृत् ऋते अना भविष्य भीष्मोणकर्ण प्रभृत सर्वे ये तवा शे अवस्थिता प्रत्यनीकु अनीक अनीक प्रतिप्रनीक प्रतिपक्षु अनीकु योधा योद्धार